सुखिवादिवर्तक शास्त्र आत्मन असुखिवाद्रतक नेतिलादिवाक्येरात्मस असुखिवाद्य सुखिदिभेदेश धर्म कहते हैं कि भाई का निवर्तक जो शास्त्र है शास्त्रे आत्म असुखिवाद्रतक आत्म असुखिवाद्रतयत्पन्न करते क्योंकि शास्त्र का स्वभाव स्वभावक है और ये के में लोक काल क्या बताया सुखी अहम दुखी इत्यादि था और इसको बाध दिया शास्त्र ने का मतलब क्या अज्ञात असुखित्व उसको ज्ञापन कर दिया असुखित्व तो आदि प्रत्यय करण कि द्वैत निषेध में शास्त्र प्रमाण अद्वैत बोध में नहीं क्योंकि अविद्या से कल्पित विशेष प्रतिबंधों के कारण ही का आपका नहीं रहा था और स्वरूप कर दिया मतलब होता उस वो लिए बात कहा जा रहा है जैसे नीति नीति तो अस्तुल मंत्र है नीति नीति है चार चार बाईस वृदान्य का अस्तुल तीन आठ आठ ये जो उपनिषद मंत्रों के द्वारा वाक्यों से आत्म में असुखित्व आदि बोध कराकर सुखित्व आदि कल्पित धर्म को निवृत्त कर डालता है जिस प्रकार जो है आत्मा का स्वरूप सुखित्व आदि विकल्प भेद में अनुवृत्त नहीं होता वैसे ही असुखित्व धर्म भी कल्पित भेद में अनुसृत नहीं होता है आत्म स्वरूपवत जैसा आत्मा का स्वरूप सुकित्वादि के साथ अनुसूत नहीं है ये है। उसी प्रकार से असुखित्व अपनी असुखित्व रूपा जो चीज है ये भी अहम सुखी इत्यादि भेदों में अनुवृत नहीं है नान यदि अनुवृत्त नाद्यारोप्य तो सुखित्व लक्षण विशेष यदि अनुवृत कहा हो गए फिर तो वहा यदि अनुवृत से आदर नाध्यारोपित सुखित्व लक्षण विशेषा फिर सुखित्व यदि लक्षण जो धर्म विशेष है इसका अध्यारोप कैसे होता कि प्रसुक्त विरोधी वस्तु है ना दोनों एक साथ कैसे चलेगा असुकित्व धर्म यदि वहां पर है तो सुखित्व अध्यारोप नहीं हो सकता सर्पाभाव जहां पर है अनुसूत रज्जो में तो वहीं पर सर्प भी हो यह कैसा हो सकता है लेकिन हो सकता है कि सर्पा भाव का ज्ञान नहीं है सर्व दिख रहा है। है, है। इसे और पर भी का का ज्ञान नहीं थी, समझा रहे स्वाभाविक होने के नाते आत्म स्मरण होना चाहिए नहीं ब्रह्म विशेष स्वाभाविकोपी रजतादि भेदो दोषम महात्म्या यथा न प्रतिभा जैसे बहुत सुंदर दृष्टान समझा रहा है आपको इदम् रजतम जब ज्ञान होता है या अयम सर्व ज्ञान होता है वो अयम और इदम् क्या चीज है वो वो अधिष्ठान और शुक्ति का अंश है लेकिन जब आपको भ्रम हुआ है अयम सर्व बोल रहे हो तो आपको मालूम रहता है सारा पांच भ्रांति है अयम अंश अधिष्ठान का है तो मालूम रहेगा क्या नहीं मालूम होता है यदि अयम भी, भी अनुसूत है या नहीं वहां रज्जु का सामान्य अंश भी ब्रह्म ज्ञान में है या नहीं लेकिन उस समय आपको मालूम है ये अधिष्ठान का अंश है सामान्य अंश है मालूम नहीं रहता अनुस्वित होते भी मालूम नहीं है वो जो अयम है यह इदम रजतम इदम है वो अधिष्ठान का सामान्य है इस अधिष्ठान का सामान्यंश अनुस्यूत है ब्रह्मज्ञान में फिर भी ब्रह्मज्ञान काल में आपको मालूम नहीं रहता है ये जो अयम है या इधम है यह अधिष्ठान का सामान्य है। ठीक उसी प्रकार है आप क्यों दोष महात्मा ब्रह्म विशेष शुक्ति भ्रम का विशेष शुक्ति में विद्यमान इधम अंश स्वाभाविकों भी स्वाभिक होने पर भी रजतादि भेो दोष भेद ज्ञान काल में दोष की महात्म से प्रतिभा नहीं होता तथा अचिंत शक्त विद्या प्रभाव या में जो आपकी असुखीत्व तो आनंद रूपता है लेकिन हम सुखी जो विशिष्ट रूपता है वो वा नहीं है ना असुखित्व तो जो आत्मा स्वरूप है स्वभाव अचिंत शक्ति या विद्या के प्रभाव से आत्मा में स्मृति असुखित्व रूपेण अस्मरण अवृद्धम इसलिए आत्मा में असुगित जो स्मरण था वह जिस समय सुखित्वाद्यास हुआ है उस समय सुखित्व अध्यास विरोधी रूपेण जो विद्यमान था आत्मा में उसका स्मरण नहीं होता मालूम नहीं रहते हमको अहम तो सुखी जब बोल रहा हूं उसमें अहम क्या चीज़ है? अहम असुखित्व का ज्ञापक आत्मा का जो अध्यारोप रहित स्वरूप का बोधक है जैसे अयम सर्प क्या है अयम सर्पा में जो अयम अंश है वो कर क्या रहा है रज्जु का बोध कराता है रज्जु का सामान्य, रज्जु का सामान्य मतलब सर्पा भाव असर्पत्व वहां पर भान हो रहा है किस्से में अयम में क्योंकि जो रज्जु क्या चीज है रज्जु क्या है असर्प सर्पा भाव इसी पर आत्मा क्या है आरोपित जो सुखित्व का अभाव रूप है नहीं अर्थात असुखित्व उस असुखित्व को आप अहम शब्द से बोलते हैं ऐसा रज्जु असर्प रूप है रूप नहीं रजू के असर्प रूपता को आप अयम से बोला शुक्ति में जो अरजत रूपता थी उसको इदम रजतम का इधम कहा उसी प्रकार से यहां पर भी आत्मा में क्या है वो आरोपित जो सुखित्व का अभाव रूप है असुखित्व रूप है अदुखित रूप है, है अमूढ़ रूप है अजात रूप है अमृत रूपये अजीर्ण रूप जितना विरोध का विपरीत ले लेना ले उसी को हम क्या बोध करा रहे हैं सामान्यंश के द्वारा सामान्यंश क्या है अहम इसलिए भ्रम काल में भी आपका जो स्वाभाविक स्वरूप स्वरूपिति है वो ही रहता है भले वो भान ना हो उस समय हमें भले भान ना हो लेकिन वो वहां अनुस्यूत है ऐसे नहीं अनुसूत नहीं है अनुस्यूत है इसलिए ये था विशेषवती अग्नौ शीतता जैसे उष्तत्व विशेषवती अग्नि में शीतता विपक्ष में दृष्टांत है भ्रम अनुपत्ति यदि नहीं तो भ्रांति नहीं हो सकती ना तभी होगी जब सामान्य स्वरूप पर हम किसी अन्य का विशेष स्वरूप का आरोप करते हैं अधिष्ठान के सामान्याश ग्रहण हुआ और विशेषांश ग्रहण नहीं हुआ तभी तो अध्यास होगा भ्रांति होगी यहां पर वही कर सुखित्व रूपी सामान्य सुकित्व का अध्यास होता है इसी का नाम तो अध्यास है आपको सुकित्व कर रहे हैं कहीं इसका मतलब क्या जहां भी आप का अध्यास कर रहे हैं वह वस्तु कैसा होना चाहिए असुखी होना चाहिए तभी तो अतस्वीन में तद हुआ में सुखित्व तो ज्ञान हो रहा है तो भ्रांति थोड़ी है वो नहीं इसलिए सामान्य विद्यमान असुखित्व में, में विशेषांशुत्व का अध्यारोह किया गया था उष्ण विशेषवती अग्नौ शीतता जैसा उष्ण्व विशेष वाला अग्नि में कोई अध्यारोप क्या करता है शीतता उसका विपरीत का जैसे आसुकित्त विशेष वाला आत्मा में आप सुखित्व का अध्यारोप करेंगे अदुखित विशेष वाला आत्मा में दुखित्व का अध्यारोप अमूढ़त्वेष वाला आत्मा में और वाला में ऐसा सब जगह इस को, अर्थ संक्षेप से निगमन करके पूरा कर रहे हैं कि तस्मात निर्विशेष एवं आत्मी सुखित आदि विशेष कल्पिता हा। इसे सिद्ध हुआ निर्विशेष आत्मा में सुखित्वादि विशेषों की कल्पना की गई है निर्विशेष एवं आत्मनी निर्विशेष आत्मा में सुखित्वादिवेषा सुखितादि कल की कल्पना की गई है ये तो असुखित्वादि शास्त्र आत्मन और जो असुखित्वादि का बोध कर आने शास्त्र आत्मा के अंदर तत्व विशेष निवृत्थम एव वो केवल सुखित्वादि विशेष निवृत्ति के लिए है वास्तव में आत्मा का स्वरूप असुखित दुखित नहीं है आरोपित सुखित्व अपेक्षा से कह दिया जाता है आत्मा असुखित स्वभाव वाला जो आरोपित है उसके अपेक्षा से कह दिया रूप वाला वास्तव में आता में है ना है ना है ना है इनमें से कोई तो असुखिवा शास्त्र आत्मन तत्खित्शेष निवृत्थ आत्मा वसुत निर्विशेषण जहाते सुखिवादि विशेषवे अस्थूल शास्त्रोक्त असुखित्शेष विशेषा कल्याशु आत्मा वसुत निर्विशेष है जिस प्रकार सुखिवादि विशेष कल उसी प्रकार अस्थूल अणुनि शास्त्र में से कहा हुआ असुखित्शेषत्व वो भी विशेष धर्म ही होने के नाते विशेषत्वेषा विशेष धर्मत्व रूप से सामान्य के कारण से कल्पिता विशेषा वो भी कल्पित ही माननी चाहिए ऐसा तो शास्त्र ये जो असुखित्व शास्त्र आया हुआ आत्मा के बारे में वह भी उस आत्मा में आरोपित जो सुखित्विशेष को निवृत्ति करने के लिए ये सिद्धांत विशेष निवृत्ति अर्थम ए वी तीन नंबर नतु विशेषतया प्रतिपादनार्थम न तो विशेषतया असुखिवादिप्रतिदनाथ आत्मसवन विशेष विशेषतया असुखिवादी प्रतिदनाथ विशेषेण असुखित्प्रतिदन करें नेशा आत्मसवेष्वाभा की वे जो मंत्र है वे विशेष रूपेण असुखिव प्रतिदन करें नहीं है कि आत्मस्वरूपत् तो न विशेषत्व शिव भगवाद तो आत्मा का स्वरूप में किसी भी प्रकार की विशेषत्व हो नहीं सकती है ऐसा इसके पदार्थों को समझना चाहिए इस विषय में सूत्रकार कहते हैं अपना द्रविडाचार्यते अर्थे द्रविडाचार्य स महा द्रविड़ाचार्य का सम्मति है सिद्धांत निवर्तक एक सूत्र है सिद्धांतों इति आगम विदाम आगम। के जो वेदों के के वेदों जानने वाले ने ऐसे कहा है विदाम। इस सूत्र बारे में सिद्धांत हो निवर्गम विधानपत्ति अभाव क्योंकि वास्तव में शुद्ध ब्रह्म को समझाने के लिए किसी पद का कोई भी विपत्ति नहीं घट सकती पद शक्ति की सहायता से शास्त्र में प्रमितिजन का आप नहीं मान सकते कि पद पड़ पदार्थ को व्याकरण से धातु प्रत्यय समझ करके उसके आधार पर शास्त्रकार घटाना चाहेंगे सर्वत्र घट नहीं सकता के आधार पर ही हम क्या शास्त्रकार कार्थ करें यह असंभव है तो परंपरा से ही ज्ञान हो सकता है क्योंकि एक ही शब्द अनेक अर्थों का हो रहा है ना जैसे आत्मा शक्ति शरीर के लिए आया क्या अंतकरण के लिए आया कहीं मन के लिए आया कि इंद्रियों के लिए आया विशेष के लिए आ गया कई प्राण के लिए है वायु के लिए है इधर प्राण शब्द कई मुख्य आप विपत्ति का रूप से निर्णय ले लो गए इसे सिद्धांत निवर्तन सूत्र में पद शक्ति सहकार चार नंबर टिप्पणी है सहायता से शास्त्र का प्रतिनिधि जनक अखिल धर्म शून्य ब्रह्मत्मी न कश्यास्ती अखिल धर्मों से रहित शुद्ध ब्रह्म में किसी भी पद का शक्ति हो ही नहीं सकती धर्म तो शक्त क्योंकि धर्मवान वस्तु ही शक्ति से शक्तिभूत वस्तु बन सकता है नक्ति से युक्त करना शक्ति पद और शक्य पद से बोध अर्थ शक्य शक्ति शक्त शक्ति क्या है अर्थ शक्त क्या है पद शक्त का शक्ति का समन्व कराने का नाम ही वो शक्ति इसका अंतर संग्रह अस्म एयम अर्थो बोध ईश्वर संकेत हो शक्ति अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध हो ऐसा भी ईश्वर का संकेत इच्छा है उसका ना सक्तम पदम बात भी लिखा दूतम पदम इसलिए वास्तव में उस ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं सकता क्योंकि कोई धर्म ही नहीं है और धर्म के बिना आप धर्म वे शक्यता जो धर्मवान वस्तु होता है यानी कोई न कोई धर्म वाला रजत धर्म वाला जो रजत वो शक्य होगा रजत धर्म तो वाला जो चांदी है वो क्या है शक्य है उसके लिए रो अक्षरों वाला तीन अक्षरों वाला सब प्रयोग किया रजत या पद के द्वारा बोध व चांदिर की जो वस्तु है व्याकरण काव्य कोश इत्यादि अष्ट प्रकार के ना शक्ति ग्रह का आठ प्रक्रियाओं से शब्द का शक्ति ग्रहण होता है सब वर्णन आया उसमें आपके तरह संग्रह में वहां श्लोक भी दिया है पद कर भी आया न्याय बोधनी में भी आया तो वो शक्तिग्रह होता है ये कहते हैं इसलिए धर्मदेव शक्यता तथा से नित्र प्रमाण संभव शास्त्र की प्रामाण्यता ब्रह्म के विषय में हो नहीं सकता इसलिए तो विषय में केवल शास्त्र क्या करेगा निवर्तक तो सिद्ध है उसको हमें किसी शास्त्र से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है इसलिए वित्पत्ति आदि शब्दार्थ को लेकर हम कोई वर्णन नहीं करना चाहते किंतु होता है क्या है फिर शास्त्र क्या कर रहा है उसी के विषय में? शास्त्र केवल आरोपित वस्तुओं को निवृत्त करता है उस सिद्ध वस्तुओं में जो जो आपने अज्ञान वशात, वशात, अविद्या माया वशात आरोप किए थे उन सब का निवृत्त करना ही केवल शास्त्र का काम और कोई काम नहीं किया इत्यादियों से किया जा रहा है कि उत्पत्ति में हो ही नहीं सकती है शक्ति के द्वारा बोध नहीं करा सकते सिद्धम शास्त्र से अबोधन व्युत् नईप्ठ स्थूलापन्न पद स्वाभाविकोधन अवर्त सूत्र है इसलिए पहले सिद्धमे ब्रह्म आत्मा के लिए शास्त्र प्राण्यम अब संसृष्टि दि उत्पन्न पद ही तो शास्त्र प्रांग कैसे घटाएंगे अभाव के बोधक अभाव बोधन अभाव को बोध कौन कराता है नहीं समाज नहीं है ना? ना, ना बोल अभाव अभाव बोधन करने में उत्पन्न जो नए पद से युक्त स्थूलादि जो कि स्थूल शब्द क्या है स्था धातु वगैरह से उत्पन्न होता है द्वारा स्वाभाविक के द्वारा अध्यस्त का अध्यस्त का का करना ही शास्त्रों अर्थ का है सिद्धांत विदाम सूत्रम ऐसे प्राचीन आचार्य जो द्रवड़ाचार्यों ने इस कथन को इस बात को कह दिया है अतएव शास्त्र वास्तव में क्या है अस्फूल नहीं कर रहा असुखित्वादी को सिद्ध कर नहीं रहा आत्मा के स्वरूप में किंतु तो आत्मा के स्वरूप में न सुखित्व है न है, नरोप तो कर दिया है। उस आरोप का निवर्तन हेतु असुखित्व कथन होता है जैसे चित्र दिखाई दे रहा है आपको मानना पड़ेगा पट में एक अचित्र वाली अवस्था थी कभी पट कैसे था अचित्र अचित्रवस्था वाला था ये माने भी ना अब चित्र दिख रहे हो चित्र का आरोप कैसे होगा इसलिए पट अपने आप में ना चित्र अचित्रवस्था वाला न चित्र अवस्था वाला है जिसलिए चित्र दिखाई दे रहा है कहते हो इसलिए हमें कहना पड़े एक अचित्र अवस्था थी इसी को उन्होंने क्या कहा चार कोटि बनाया ना चित्र दीप प्रकरण में ट शुद्ध पट या धौतपट नाम दिया धौत मंड चढ़ा ली चावल का ऊपर का जो होता है मंड या कुछ ऐसी पाउडरों से बना के उसको लगा दिया क्या नाम रखा आपने घटित पट कड़क हो गया आपका कपड़ा नरम सा था वो कड़क हो गया इस कड़क अवस्था का नाम माया विशिष्ट ब्रह्म किसी का नाम अचित्रट पहले केवल पट केवल के ब्रह्म केवल आत्मा है लेकिन ये घटित पट के समान माया अवचन चेतन मानना पड़ता है उसके बिना जगत हो नहीं सकता जिनको जगत दिखाई देता है उनको हमें कहना पड़ता है भाई माया है जिस तरह जिनको चित्र दिख रहा है उनको कहना पड़ रहा है अरे पहले इस कल में डला हुआ था उसमें अचित्रपट अवस्था थी एक अवस्था पहले केवल पट अवस्था है केवल पट अवस्था का नाम धोतपट आपने रखा फिर अचित्रपट अवस्था है जिसको आपने घटित पट नाम रख दिया उसके बाद एक सामान्य चित्र अवस्थाई सामान्य चित्र अवस्था चल रेखाएं खींच दी गई है बना दिया सामान्य चित्र अवस्था उसको हम क्या कहते हैं लांछित रेखांकित पट सामान्य चित्र है, है चित्र तो है कुछ तो सीखता है ना काला पिला हो रखा है कुछ हो रखा है और उसके बाद रंग भर दिया इसका क्या कहते हैं रंजित पट यानी वही विशिट चित्र हो गया विशित चित्र पट तो केवल पट अचित्र पट सामान्य चित्र पट चित्रपट चित्र पट चार पट के अवस्था जिसको धौतपट, घटितपट, पट लाछित रेखांकित पट और रंजित पट नाम से कहा था उसको हम यहां क्या कहते हैं आत्मा केवल आत्मा फिर जो अंतिम जो अवस्था बोलना पड़ता है ना अंतिम क्या है सुखित्व है ना आपका उसके हिसाब से वहां दूसरे में क्या बोलना पड़ेगा असुखित्व रूपा है मायावचन चैतन्य पहले वाला केवल आत्मा निर्गुण निराकार है वो फिर निराकार मायावत चैतन्य हो गया अभी कोई आकार नहीं उसमें अभी घटित पट के समान एक रेखा भी नहीं है वहां है वो इसमें फिर उसके बाद आता है रेखापट उसको सगुण साकार सूक्ष्म चित्रपट के समान यहां पर भी सामान्य सुख सामान्य रूप है और फिर आता है अंत में विशिष्ट सुखित्व जो अहम सुख जागृत अवस्था ध्यान में यह अवस्था बेहद उसी को इन्होंने ये शब्दों में कहा इसलिए वास्तविक आत्म के स्वरूप में क्या है ना सुखित्व ना असुखित्व ना सामान्य चित्र है सामान्य सुख भी नहीं है विशिष्ट सुख भी नहीं है असुखित्व भी नहीं है जैसे केवल में न विशिष्ट चित्र न सामान्य चित्र न अचित्र है अचित्र भी आरोपित यदि मंड ना डालते तो घटित पट कहां से होता मंड आपने डाला तब ना घटित पट होगा माया के बिना कहां से हो जाता तो माया का होने का नाम ही असुखित्व अवस्था मंड का होना ही अचित्रपट अवस्था इसलिए असुखित्व भी वास्तव में आरोपित ही है ये मुख्य सिद्धांत पक्ष बोल रहा हूं अजातवाद इस में, वास्तव में सुखित असुगित कोई धर्म नहीं है इसे फिर असुखित्व आदि को कथन करने में बाकी क्यों आया पूछा ना उसके लिए जवाब दिया निवर्तार आरोप जो किया है उसका निवर्तन करने के लिए ही था इस प्रकार से कार्य हो गई पूर्व श्लोकार से तो माह ये जो 32 श्लोक में बात समझाई गई उसी पदार्थ का प्रति क्या कारण है इस स्थिति होने के पीछे वो बता रहे दृष्टान दास्तान्द दोनों हिसाब से समझाने के लिए कहने जा रहे हैं क्या कह रहे देखिए हैं देखिए भाव अद्वेन चलता भाव असद्यवाही असदिव अयम अद्वेन चलता भावये न स्माद अद्वैता शिवा असदीर भाव कैसे भाव है असत्य जैसे राज्य में सर्व की भांति ये आत्म तत्व तो तो में प्राणादि अनंत जो पदार्थ आप कहा प्राण सर्वेक्षण क्या हिरण कर सारा सारा चीजें प्राणादि अनंत जो असदभाव से और अद्वयन अच्छा गया ना इसलिए हम लोग जो अद्वैत कहते हैं वो भी अवस्था है द्वैत दृष्टि अद्वैत कर दिया सुखित दृष्टि असुखित्व जैसे रहा था ना, बोला है हमने, इस पीछे। क्योंकि जो सुखित्व तो उसी वजह से तो क्या कर रहे हैं आत्म असुखित्व का कथन कर रहे हैं इसी प्रकार से आत्मे जो हम अद्वित भागकार है क्या चीज है वो वो घटित पट के समझता है और बाद में जो जागृत अवस्था में जो द्वैत अनुभव हो रहा है उसके दृष्टि से हम कह हैं वो आत्मा में अद्वैत अद्वैत अद्वैत। अद्वैत वास्तव में में आत्मा न है दो अद्वै, के ये जो द्वैत है दोनों और द्वैत की सामान्य अवस्था और द्वैत का विशिष्ट अवस्था केवल आत्मा पहले उसमें घटित पट के समान अब वो कहना पड़ता उस अद्वैत अवस्था के ऊपर क्या हुआ सूक्ष्म जगत प्रकट हुआ वो सूक्ष्म जगत प्रकट हुआ उस हम क्या कहेंगे सामान्य द्वैत विशिष्ट अब जो जगत दिख रही जागृत स्वप्नगा यह क्या हो गया विशिष्ट द्वैत या स्थूल द्वैत सूक्ष्म द्वैत और स्थूल द्वैत चारों गया चार माननी पड़ेगी लेकिन अद्वैत अवस्था जो है वो अभी कैसी अवस्था है एकदम बीज अवस्था अभी वहां से अभी सूक्ष्म कार्य भी कोई चित्र भी बना नहीं घट्टी पट क्या है घट्टी पट में क्या है अभी साफ कपड़ा अभी भी कपड़ा भी भी साफ है पहले नरम था अब कड़क हो गया निर्वण निराकार था अब सगुण निराकार है है निरुण निराकार मैं आ गई मैंने सगुण निराकार है आकार नहीं है कि सगुन है जैसे कपड़ा पहले नरम अब क्या हो गया उसमें कोई आकार नहीं कोई चित्र नहीं रेखा भी नहीं किंतु कड़कपन आ गया कड़कपन ही माया है है ना नगुणता आ गया, आकार भी नहीं आया इसको कहते अद्वैय अवस्था अब भी अद्वयत यह है क्या अभी माया ने कुछ पैदा किया नहीं माया नाम की वास्तव में कुछ है भी नहीं वास्तव मैया कोई चिसे ही क्या वास्तव में माया नाम कोई चीज ही नहीं किंतु जिसने जगत दिख रहा है उसके आदमी को मानना पड़ रहा है ना माया को जैसे भाजपा चित्र था दिखाई दे रहा है आदमी को इसे हमें एक घटित अवस्था माननी पड़ती है घटित अवस्था मानने क्या जरूरत कपड़ा कपड़ा है इन चित्र दिखाई देने से हमें कल्पना जो रंग भरा हुआ चित्र हो, कैसे बनाया होगा रंग भरने से पहले जरूर जो कलाकार ने खाली रेखाएं खींची होगी रेखाए भी कैसे खींचे हम तो कोई भी कपड़ा में करने चाहे तो करते हैं होता नहीं है इसका मतलब रेखा खींचने से पहले भी उसने कुछ किया है मंड, मंड लगाया उसने ये आपने चित्र दिखाए देने से उसके पूर्व पूर्वावस्थाओं की कल्पना स्वीकार कर लेते हैं आप उसी प्रकार जिसको द्वैत दिख रहा है उसके लिए हमें पूरावस्थाओं की कल्पना करना उसमें अद्वैत भी एक अवस्था है मूल अवस्था है। इसलिए अद्वयन च कल्पिता कर दिया भावाप्यवे प्राणाद्यासभाव भी अद्वैत सत्वर आत्मा में ही कल्पना किए गए हैं इसीलिए तस्मत अद्वैत शिवा इसीलिए अद्वैत भाव ही मंगलमय है शिव है कल्याणकारी है ऐसा हमारा सिद्धांत है सर्वकल्पनातिष्ठान भूता के सगल कल्पना का अधिष्ठान कौन है मया ही है, महें है। महें उस अवस्था में क्योंकि आपको भी देख लीजिए जागृत में विक्षेप है सुख दुख सब कुछ हो तो उठ काम सब चल रहा है और स्वप्न में भी उल्टा पलटा चीज हो जाता है निद्रा में कोई परेशानी है वहां में कोई परेशानी वह अवस्था से पड़ा हुआ है यदि निद्रा भी क्या है एक अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर स्वकल्पित वासना में जगत को लेकर दुख भी नहीं है या ईश्वर कल्पित इस जागर जगत का दुख भी नहीं है माने जो सूक्ष्म और स्थूल जगत वहां है सर्व क्लेश के समान हो जाते तेजी वहां पर क्या है अविद्या है इधर से समस्ती में माया है और माया के कहा होने के बाद फिर शिव कह दिया क्यों कल्याणकारी क्यों, क्यों कहा मंगल क्यों कह दिया क्योंकि क्लेश शिवा अभाव पर जो कहा अपने अभाव है वह अयुक्त है क्यों सामान्य सात्मक वस्तु नाना ना मते निरोसाध्य सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है धर्म और धर्मी रूपा घटत घटादि रूपा ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु है नाना रसमते नाना बने अनेक प्रकार है ऐसे मत में निरोध आदि सुसाध्यवाद लय आदि सुसाध्य उत्पत्ति और लय आदि सुसाध्य है आप कैसे करते हो असाध्य सिद्धांत नये भावृत्ता विशेषा तेज व्यविचारिक असंतर ते जितने भी भाव प्राण से लेकर के आपने लोकाली जो वर्णन किया वे सब ये सब कैसे हैं विशेष है व्यावृत्ते विचारित स्वरूप वाले होने से असत्य अद्वयम तो अनुवृत्तम वो अद्वै क्या है सर्वत्रूत है अतएव सामान्य विशेषाकरण च अयम अनुगत पूर्ण सत्ता सन मुडेर हाँ कल्प्यते अद्वयम कैसा है अनुवृत्त सामान्य स्वरूप है विशेष विशेषाकारों के साथ असदूत अवस्थभूत घटादियों के साथ में भी सामान्य रूपेण अनुवृत्त है अद्वयता क्योंकि देख लो आप चित्रपट अवस्था में भी हुआ है कि नहीं ये तो है नहीं कि आपने मंड लगा दिया उसके जैसे रेखा खींच सारा मंड उड़ गया निकल गया निकलेगा तो रेखा कहां से टिकेगा तो रंग भरने के बाद भी मंड निकल गया क्या तब भी बना रहेगा मानी जो मंड आपने भरा था और घटित पट बनाया तो और घटित पट जो अवस्था है वो रेखापट में भी दिमाने अनुस्यूत है जब रेखा खींची उस समय भी थी घटित पट बाद में रंग भर दिया चित्रपट बन गया तब भी वो घटित पट अनुसूत है नी इसे घटित पटअस्था सौ काल में भी है उत्तरवर्धित दोनों अवस्थाओं में भी है इसी बार अद्वैता सगुण निराकार अवस्था में भी है और बाद में सगुण साकार सूक्ष्म अवस्था में भी अद्वैता रहेगी सगुण साकार स्थूल अवस्था में भी अद्वैता रहेगी क्योंकि माया सर्वत्र है वहां माया थी उसका माया नहीं रहेगी क्या जब जगत हो माया चली जाएगी और माया से परित्र सारा जगत है माया तो तीनों ही अवस्थाओं में अनुसू इसे कहते हैं कि वो अनु अव्यावृत है वो लिए। कहते तेज विचार अयम अव्यावृतान अनुभूत पूर्ण सत्ता चिदेकता सन आत्मूर् मोहमात्म कल्पते अव्यावृत तो सर्व वाला है वो अनुभूत पूर्ण सत्ता चिदेकता वह आत्मा जो है उसी को इस प्रकार से अनेक प्रकार से मोह की से के महात्म्य से मूढ़ोम के द्वारा कल्पना की जाती है न नजू सामान्य विशेष भावस्ति भाव अस्थित न सामान्य भाव है न विशेष भाव है परस्पर आश्रित दोनों ही परस्पर आश्रय आश्रय भाव से स्थित भाव है विशेष क्या है धर्म है और सामान्य क्या है धर्मी है परस्पर आश्रय जब तुम अन्योन्य आश्रित्व ज्ञान में अन्योन्य आश्रित है सामान्य घटत् तिरपन पंद्रह सामान्य में ही घटतत्वादी सकल घट व्या व्यक्ति वृत्ति सकल घट व्यक्तियों में रहने वाला है नहीं तकल घट ज्ञानम बिना ज्ञातुं शक्य और वह सकल घट ज्ञान के बिना ज्ञान ही नहीं सकते और घटस् घटत्व विशिष्ट और घट कैसा है घटत्व विशिष्टी तद तो ज्ञाने घटित तो ज्ञान अपेक्षित है घटक ज्ञान के लिए घटत तो ज्ञान की अपेक्षा है घटत्व तो ज्ञान के लिए सकल घटक ज्ञान की अपेक्षा है यह अन्य असर दोष रहेगा क्या वो घट तो कैसे ज्ञान होगा नहीं कौन से पूछा जाए एक घट को देखकर कर घटत तो ज्ञान हो जाएगा एक घट को देखकर कर दस घट को देखकर करके अभी नहीं हो सकता ये घटत तो कहां रहती है आपने क्या कहा नित्यम एकम अनेक समेतम नित्य है एक है और सकल घटों में रहने जिसका तो जब तक तो सकल घट को संसार का में ना देखो तो घट तो, तो ज्ञानी नहीं होना चाहिए और एक घट का भी ज्ञान के लिए तो जरूरी है ये तो प्रकार है ना सब प्रकार ज्ञान सविकल्प ज्ञान अयंघट ज्ञान कब होगा जब घट तो ज्ञान हो। हो तो होगा आपको क्या अयंघट ज्ञान में क्या क्या चीज मानते आप प्रकारता विशेषता संस्थता प्रकारता क्या है उसमें घटत तो संस्थता समवाय और विशेषता से अयंघटित ज्ञान होने के लिए तीन चीज जानना जरूरी है आपको कौन सी चीज घटत घट लेकिन इसमें से घटित हो जाएगा ज्ञान नहीं हो सकता और घटित ज्ञान के बिना एक घटक का विज्ञान नहीं हो सकता सकल घट का कहा ज्ञान हो जाएगा अचानक असर दोष आ गया अचानक घटित ज्ञान होगा आदमी को न घटक का ज्ञान होगा इसलिए मानना पड़ता है ये सामान्य विशेष भाव जो आपकी चीज है एक कल्पना परस्पर आसन विशेषण विशेषाणाम असत्व कथम सत्य निवार होगा तो उसके सामान्य होगा इत्या सत्ता से कल्पना मात्र करते हुए आप तेजा सत्य निवार उन विशेषों का सत्यवार बन जाएगी इत्या इसी बात को मन कर कहा भावा, भावा के साथ में भावों का संबंध करते हुए व्यवहार करते हैं क्योंकि सारे चित्र दिख रहे माया में ही दिख रहे जगत तो माया में जगत से कल्पना आत्पे अधिष्ठान के बिना यदि कपड़ा ही नहीं होता तो मंड कहा दालो? हवा में लगाओगे मंड और चित्र बना लोगे कपड़ा तो चाहिए ना जहां मंड हम लगाए किस को दिखेगा आपको क्यों दिखेगा दुनिया को दिखेगा क्या स्वयं देखने कभी दुनिया को देख रहा है चित्रपटों सबका अनुभव रहेपट दृष्टान्त बोल चुके पहले अभी आपको क्या कहा था कल के दिन में ही आया था बात दृष्टान्त का ये कोई नियम नहीं है स्वमत सिद्ध हो या परमत सिद्ध हो प्रसिद्ध होना चाहिए भले स्वमत में अनुभव सिद्ध ना हो परमत में भी असिद्ध हो किंतु स्व सर्वोत्र प्रसिद्ध हो तो दृष्टांत बन सकती है इसे हमें ये देखना है सर्वत्र प्रसिद्ध क्या है हमारी कल्पना से चलेगा नहीं आपकी कल्पना से चलेगा नहीं सर्व प्रसिद्धि को हमें देखना है तो कहां दृष्टांत हो गया स्वकल्पित पट का इसीलिए हम लोग को दृष्टांत लेके समझाना पाते हैं हैं कि दुनिया को दिख रही जगत आपको नहीं ना। आप तो है ना अब तो वेदांति आपके लिए जगत पैदा ही नहीं हुआ कभी कभी सब्री कभी कभी दिखता है, तो है वो लेकिन इतना तो है ना आपको तो तो भी तो है। में क्यों दिख, है। पाठी दिख रहा है ना पाठ भी तो जगत है प्रातिभाषिक मान के चलते मिथ्या दिख रहा है बाजा साम्रीकरण ले सकल व्यवहार करना है दिखते वक्त भी बाजा साम्राज्यकरण व्यवहार कर लेना मिथ्या है निश्चय करके उस पर विचार आएगा कि कैसा हो सकता है यही दिखाई दे तब व्यवहार कैसे करना मिथ्या रूपण भी दिखाई दे रहा है है अब मालूम ये मिथ्या है दिख रहा है तब तो क्या करना है व्यवहार करना की नहीं करना है। जैसे हम दृष्टान देखते इसीलिए मानव का आदमी लेटा हुआ है और आपके तो पास सिद्धि है ये देखने के लिए आदमी क्या सपन देख रहा है सिद्धि मान आपको मिली हुई है लेटा हुआ आदमी का स्वप्न को देखने और बहुत बुरा सपना देख रहे बहुत परेशान है अब क्या करेंगे जगाएंगे नहीं जगा जगा परेशान है, तो है।, है फांसी लग रही है, दुखी है। तो, लगने तो क्या दिक्कत है कुछ देर में स्वयं जग जाएगा तो अपने मिथ्या तो हो ही जाएगा यही तो आ गई ना बात तब आप क्या समझेंगे मिथ्या है भले ही इस समय उसको हमें जगाना जरूरी है ताकि उस दुख से वो बच जाए इसको भारती है, जब आप है उसके से सत्य परेशान है है, है। ना? जिसके दृष्टि से से सत्य है, उसको बाहर लानी भले हमारे दृष्टि से मित्र है यही तो आप, आपके मुख सड़ी के लिए ना बात है हम जगाएंगे क्यों जगाएंगे आप यही इसलिए आचार्य लोग गुरु लोग परंपरा क्या है ये स्वयं उनको पता है मिथ्या फिर उन्होंने जिनको जगाना है, हम है किसको जगत सत्य दिख रही है अब कैसे इसका मोह भंग करके वहां से निकालना है यही प्रक्रिया सारा है सारा वेदांत वही क्या नहीं तो आचार्य परंपरा की शुरू दी क्या ये काम यही है उनका उनके दृष्टि से मिथ्या है जो अपने आप को सत्य जगत में जंजाल में फंसावा मान रहा है दुखी है उसको उसे निकाल के जगा करके अपने स्वरूप में लाना है एक व्यवस्था इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई भावा पद्वे नहीं व शिवा यथा रजवा मसद भी देखो यथा रज्ज् जिस प्रकार प्रकारज्जो में भी अद्वयेन असर्पारादि अद्वेुद्रव्य सता अयर्प इं धारा दंडोयमी वज्जुद्रवे कल्यता प्राणस्य विद्यम न परमा जिस प्रकार रज्जो में असत्य है क्या क्या चीज सर्प है धारा है दंड है जो भी आप देख रहे हो कल्पना कर रहे हो उस तुम सभी के द्वारा भी क्या रहता है वो रजु तो रहे ना। जब आप में सर्व देख रहे हो तभी रज्जु की रज्जु एकमेवदी तत्व है अधिष्ठान दृष्टिया अधिष्ठान दृष्टिया वो अद्वैत है सदा तीन ही काल में सर्व काल में सर्व का बाद काल में उसके पूर्व काल तीनों ही कालों में रज्जू तो रज्जु ही है अपना भाव में स्थित है उस अद्वै भाव में ही रज्जू में क्या हुआ अद्वै भाव विशिष्ट रज्जू में द्वैत सर्प की कल्पना हुई ध्यान में रही इसे मंड से घटित पठ बराबर है रेखा की इच्छा है मंड से घटित पट ऐसे अद्वै भाव से विशिष्ट है रज्जू, उस रुजु में सर्प उप अद्वैत धारा दंड रज्जु का अपना अद्वैत सत्यूप विद्यमान है उसके साथ साथ असत्य रज्जु में दिखाई देते हैं और लगते हो यह सांप है यह धारा है यह दंड है इत्यादि रज्जुद्रम कल्पित है वास्तव है क्या हो तो सारी कल्पना रज्जुद्रव्य ही है और कुछ नहीं है एवं प्राणादि अनंत असदीर इसी प्रकार से प्राणादि अनंत असदभावों के वसात्व है अविद्यमान जो विद्यमान है ही नहीं परमार्थता क्या है ये विद्यमान भी नहीं है अविद्यमान न परमार्थ था परमार्थ तो कुछ भी नहीं है वहां नहीं अप्रचलित मनसी जैसे बहुत सुंदर दृष्टान समझा रहे तो क्योंकि आप स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं, जब आपका मन शांत हो बताओ उसमें कुछ रहता है अप्रचलित मनसी अ प्रचलित मनसी भाव उपलक्षित न शक्ति के किसी के भी द्वारा कोई भी भाव को के उपलक्षित अनुभव नहीं किया जा सकता है मन की अवस्था में शांत है अप्रचलित स्वभाव वाला है और जब मन का यह हाल जिसका स्वभाव वास्तव में क्या है चल चंचलता वह चंचल मन भी कुछ क्षण के लिए आचंचल हो जाए अप्रचलित हो जाए तो कोई भाव का अनुभूति नहीं होती है जो नित्य अचल स्वभाव वाला आत्मा है अगर वहां हो जाए कोई भाव का कैमती न्याय तो आत्मा नंचलम न बहुत अपना क्षण भर के लिए भी अपने अचंचल स्वभाव को त्यागता नहीं अचुत तो स्वभाव कहा कभी चंचल हुआ ही नहीं उसे कहां से भाव आ जाए क्योंकि जो संसार में माना जा रहा है अत्यंत चंचल है करने कौन मन वह भी कुछ क्षण पर स्थिर हो जाता है जब तब कोई भाव की अनुभूति नहीं होती तो जो अत्यंत तो अचंचल है ऐसे आत्मा में भावों के कहां से कल्पना हो सकता है वास्तव में कभी नहीं हो सकता नीचे आत्मा ने प्रचलन क्योंकि आत्मा का प्रचलन नाम का चीज एक क्षण के लिए कभी हुआ ही नहीं प्रचलित सेव उपलभ्य भावा न परमा संत कल शक्या इसलिए प्राणादियों में आत्म परिणामत्व तो नहीं हो सकता है कहने का मतलब प्राणादि आत्म का परिणाम नहीं है आत्मा का परिणाम नहीं हो सकता यह कह का भी है विभो आत्मा न भवत् चलनं वास्तव नहीं अवकल्पते और जब चलन तो नहीं है निर्वय केन्द्र कहां से चलन होगा तो निर्वय होने से चलन नहीं चलन न होने से परिणाम नहीं कोई भी परिणाम होना है तो अवय में चलन होता है घर्षण होगा कुछ, ना। तो कुछ न कुछ क्रिया होगी ना अवयों में जब तक कुछ न कुछ ना हो तो परिणाम कहां से हो जाएगा अवय वैसे क्या वैसे रहे परिणाम क्या होगा दूध दही बनता है उन अवयों में क्या होगा आपने जो जामन डाल रखा वो अवय में बैक्टीरिया को एक का सौ गुणा बनाता है धड़ात बनती है तब तो वह दही बन जाता इसीलिए सावय पदार्थ में क्रिया मान चलन पूर्वक परिणाम देखने को मिलता है जब आत्मा निर्वय है वह चलन पूर्वक परिणाम कहां से हो सकता है अतव भी आत्मा हो सकता है इसमें देखिए निर्वय से परिणाम असंभावना प्राणादि नाम तो प्रगतम भावा न कि आत्मा के अंदर त्म प्रणाम कभी हो ही नहीं सकते दृश्यवादि न सी त्यता क्योंकि पहले से बार बार सिद्ध कर चुके हैं दृश्य हेतु जड़ेतु है न अनेक हेतुओं तो से स्वप्रवृत्त दृष्टांत करके मिथ्यात्व को इस द्वैत में सिद्ध कर चुके हैं एवं प्राणा भाव मिथ्यात्म प्रसाद प्राणा भाव सिद्ध करके आगे कहते हैं अतो असद प्राणिर्भाव अद्वेन च परमात सता आत्मनाजुत सर्विकलस्पद भूतेन अयम स्वयं एवं आत्मा कल निष्कर्ष दे रहे भाषकर इसलिए अतः असद प्राणादि भाव दृष्टांत में जैसे घटाया अब वह असत क्या थे सर्प धारा दंड भूचिद्र आदि उन असद भावों के साथ रज्जु की अपनी अद्वि रूपता निरंतर रहते हुए रज्जु ही इस प्रकार से दिखाई देगा रहा है दृष्टांत में घटाया था रज्जु का प्रथम स्वरूप क्या है केवल रज्जु था उस केवल रजू में अद्वैयता आपने माना क्यों माना क्योंकि क्यों दिखाई दे रहा सर्व दिखाई दिया ना अर्व हो गया उस अ दृष्टि से मानना पड़ता है रज्जु में एक अद्वैय अवस्था केवल रज्जु था उस केवल रज्जु में एक अद्वैय अवस्था आ गई अविद्या अविद्यान हो गया वो अविद्यावरण से ढक दिया गया मंड डाल दिया जैसे और उस अद्वै अवस्था से युक्त उस रज्जु में ही क्या हुआ उस अद्वै अवस्था सहित आपने वह सर्प वगैरह को देख लिया। इसे हमेशा रज्जु में क्या देख रहे हैं सर्पादि और उस सर्पादी के साथ अद्वैता मैंने अद्वैता सहित सर्प आधी उनको हम रज्जु में देखते हैं अच्छा रज्जु ही अद्वैता सहित सर्पादी भाषित बोला है नहीं? इसी तरह ज्ञापा हो गया आत्मा में पहले मायावच्छिन्नता माया नाम की चीज आवरण आ गई घटित पट के समान हो गया उसमें सूक्ष्म और जगत रूपी सर के समान जगत पैदा हो गया द्वैत हो गया जब मैं द्वैत देख रहा हूं तब अद्वैत अद्वैता रहेगी नहीं रहेगी अद्वैत विशिष्ट द्वैत कौन कहा देख रहे इसलिए आत्म रूप अधान में तब तो कहना पड़ता आत्मा में यह सब भाषित होने के कारण आत्मा में ही इस प्रकार से कल्पना हो गई है वास्तव में आत्मा में भी नहीं है ऐश्वर में समझाने की एक सीढ़ी है ये तो हमने कहते हैं माया में है फिर कहते हैं माया सहित सारा जगत भी आका में है कह देंगे फिर कर माया कहा है क्या आपका मता समझ हैं? कि समझ हैं? किस विचार होगा फिर कहेंगे बासा माया ही चीज नहीं है जब वो अद्वैय अवस्था ही नहीं रहेगी तो द्वैत तो कहां से रहेगा अद्वय अव्यवस्था भी कल्पना माता हमने किया आपको समझाने के लिए क्योंकि आपको द्वैत दिखाई दे रहा था जिसको द्वैत दिख रहा है अद्वैत अवस्था मानी जाती जिसको जगत दिख रहा उसके लिए माया मानना पड़ रहा है में माया है केवल आत्मा इसलिए कह रहे हैं कि नहीं जो प्राणादि असत तो असत असत भी प्राणादि भावों के साथ ना? अद्वे ना देखिए क्या है परमार्थ सता आत्मना परमार्थ सदा आत्मा का एक अद्वै रूपता के सहित ये सारे प्राण आदि जब भाव वस्तु के, के समान सकल का हो करके अयम स्वयं आत्मा ये जो आत्मा है ये स्वयं ही इस प्रकार से कल्पित हो गया है जिसको विवेदों में कहा ना विप्रा बहुदा वीग्वेद एक होते हुए भी उसको अनेक प्रकार से लोगों ने वर्णन किया है एक में होते हुए हमें अद्वैत विशिष्ट द्वैत रूप दिखाई दे रहा है इसे द्वैत ही खड़ा कर दिया लोगों ने इन बातों को सोच के इन बातों में द्वैत है ना नैत ही पर सदैक सदैक स्वभाव न प्राणादिभावैन सदात्मना विकल्पिता सदा एक स्वभावी सदा एक स्वभाव वाला होने पर भी हो क्या गया है तेज प्राणाधि वे जो प्राणाधिभाव है अपने अद्वै भाव के साथ आत्मना अद्वै आत्म स्वरूप अवस्था को लेकर के साथ में ही विकल्पिता कल्पित है नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलब्ध है क्योंकि सर्वसामान्य संसार का निरास्पद कोई भी कल्पना कोई कल्पना हो नहीं सकती है काने का है? का तात्पर्य क्या प्राणार्यों थी यदि प्राणादी सर्पादी समान असत्यो व्यवहार करे घट असत्य घना पड़ता है वो जो शुरू में था ना अर्वव्यवस्था की सत्ता आत्मा की सत्ता उसी की सत्ता को सत्तावान हो गया है नहीं तो वास्तव से कोई अपनी सत्ता नहीं है दूसरी पंक्ति कल्पिता नाम प्राणाधि भाव अधान सत्ता है कल्पित प्राणाधिभाव के अंदर अधिष्ठान की सत्ता के द्वारा वे भी सत्तावाला हो चुके हैं इसलिए उनकी को स्वतंत्र सत्ता कल्पना करने की जरूरत नहीं है तेषा अधिष्ठान अपेक्षा नियमा क्योंकि वे बेचारे अपने स्वतंत्र रूप में टिक ही नहीं सकते अधिष्ठान की सत्ता अधिष्ठान की अपेक्षा से वे सब नियमित रूप से रहने वाले हैं कि कोई भी कल्पना है नहीं हो सकता सर्वविकल्पना साधि दृश्य पे जो कोई भी कल्पना है वह साधिष्ठान देखने को मिला है इसलिए अधिष्ठान की सत्ता से ही कल्पनाओं को भी सत्ता प्राप्त हो जाता है ऐसा कल्पित दृष्टि की अपनी को कोई स्वतंत्र सत्ता मानने की कोई अपेक्षा नहीं रह जाता है ये सिद्धांत न च असतो अधिष्ठान आरोपित अनु अनुवेदा भावात तद अनुवेदात तू सतो अधिष्ठानत्म क्योंकि न च असतो अधिष्ठान शून्यदि को आप अधिष्ठान मान नहीं सकते असतो अधिष्ठान आरोपित अनुवेदा भावात क्योंकि असत जो शून्यदि है उनको आप अधिष्ठान कभी मान नहीं सकते क्योंकि वहां पर किसी चीज का आरोप पूर्वक अनुभव भी नहीं होता आकाश कुछ आरोप करके कोई देखे तो होता नहीं रज्जु में सर्व दिखता है आकाश में दिखता है ना किसी को तो इसलिए कहते हैं कि शून्य आदिओं का अधिष्ठान कैसे मान लेंगे क्योंकि उसमें आरोपित कुछ का अनुविधान होता ही नहीं सत्य ही अधिष्ठान हो सकता है असत्य का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता